योगीन्द्र मृगन्ती यत्दस्ते रायृग्य विश्व नीमोत चलदृश त रसलवा स्वादस्फुट चंपक चि राधा राधाभिधम पुनः बंदे वृंदाबनंद राधिका namalana bhaya namakamalama पूर्व यो वै वेद प्रणोती तस्म तग्व ह दिवत्मबुकाशम मुमह प्रपद्ये <coughs> जगदाराध्य राधा धवा राध्या वराधक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात क्रमांक से विषय आगे चलेगा भज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 निवासा शरणम सुरेद गति नारायण ओ भगवान ही हमारे सब कुछ है तुमेव सर्बम मम देव देव पुराण भी कह रहे हैं मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु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 भ्राता भर्ता च बंधु च पिता चमे राघवा राघवेंद्र सरकार है हमारे भैया भी है बाप भी हमारे संसार में कोई भाई को बाप कहे बाप को भाई कहे बेटे को <laughs> कुछ कहे अंड बन तो लोग उसको पागल खाने बेच दे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 अठारहवा श्लोक भगवान से हमने आपको बताया था एक दिन भूले ना होंगे हमारा साजात संबंध हमारी बिरादरी के हैं बिरादरी का संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे संसार में देखो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 अंडे बच्चे होते हैं ना पक्षियों के अब समुद्र की तरंगे ऊंची ऊंची उठती हैं उसी के किनारे उसके अंडे रखे थे वो बहा ले गए अब गुस्सा आया टिटिहिरी को उसने कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगी हाहा हा हा टिटिहिरी समुद्र को सुखा देगी और तो शुरू किया उसने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 गए गरुड़ी के पास भगवान के वाहन है ना गरुड़ उनसे कहा अरे कुछ पता है तुमको कहा क्या है स्वामी जी उनने कहा मृत्युलोक में एक घटना हो रही है जैसी कभी नहीं क्या घटना है एक पक्षी के अंडे वंडे समुद्र बहा ले गया तो सारे पक्षी लगे हैं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 उसने कहा भाई वो तुमने किसी पक्षी का वंडा वंडा हो गया हो गया होगा ऐसी गलती और हमारी लहरें तो उठती रहती है कहा उसको वापस करो वापस किया हार गया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 एक देश स्थित सग्ने बहुत बड़े अग्नि के गोले से तमाम चिंगारिया निकलती रहती है अस्मादात्म न सर्वाणी भूतानी ब्युच्चरंती वेद कह रहा है तो साजात संबंध और सख्य संबंध भी है द्वास पर ना सखाया और एक स्थान पर है दोनों समानम वृक्षम अंतकरण में और सबसे बड़ी बात बातुज संबंध भी है हम उन्हीं में रहते हैं वे मुझ में रहते हैं माइटे ते ते चुचाप्य हम ये सब हम भूल गए और आपस में ही हम बन गए रिश्तेदार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 और हम उनसे आनंद मांगते प्रेम मांगते तो अंधा अंधे को मार्गदर्शक बनकर गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा वेद मंत्र है अंधे ने नियम आना अंधा तमाम अंधे एक जगह थे उसमें से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 बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी किसी से कोई बात करे हाउ आर यू ऑल राइट मुस्कुरा के बोल देगा सब बढ़िया है अरे एक भी बढ़िया नहीं है सब रंग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 संसारी विषय का चिंतन करोगे उसमें अटैचमेंट हो जाएगा मेरा चिंतन बार बार करो कि वो मेरे है वो मेरे है तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए सब कुछ चिंतन पर डिपेंड करता है इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को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 कोई नहीं जानता देवता भी नहीं धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न भाई विदुर ऋषयो नापि पिदेवा भागवत छ तीन उन्नीस भागवत ने बड़ा सुंदर एक वेद व्यास ने निष्कर्ष लिखा है विधत्ते अनूद्य विकृद लोके नान्यो नो मदेद कशन विधत्ते भी मकल्या पोह्यते तो हम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 ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको सस्वर गायत्री मंत्र याद हो <coughs> देखिए तत्सौर बरे हम भर धीमहि धेवस्थ यो ना प्रचो ऐसा है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 एक रात में जो पाप किया है हाथ में पानी लो नासिका के पास लगाओ यद रात्र पाप मकार मन सा हस्ताभ्याम पद भ्याम उदरण ये मंत्र बोल के औ हाथ को ऊपर उठाओ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 आजकल का कोई विद्यार्थी थोड़ा ही है पैंट सूट पचास पचास रखे अपने साथ बड़े आदमी का बेटा इसके बाद जनकपुर में भी आग लग गई ऐसा वहां के कर्मचारी भाग कर आए बताया जनक को हा महल में आग लग गई जनक ने कहा आउ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 योगा रुरुक्षु नहीं अंतिम अवस्था अज्ञान भ्रांति अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान आदि से होते हुए और भूमिका तृप्ति वहां पहुंचकर भी और फिर गिर जाएगा शंकराचार्य कह रहे हैं मनु भगवान कह रहे हैं हमारे आदि पुरुष जिसने मनुष्य बने हैं ज्ञानम चरत ज्ञानी का पतन हो जाता है और ज्ञानियों का अंतिम और आदि नेता ब्रह्मा कह रहा है ंदाचिमुक्त मनिस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आह्य कृण परत पतधो न धृतुष्मद्रया तथा न माधव तवका क्वचि भ्रष्य मारि बद्ध सौहृदागुप्ता विचरती निर्भया विनायका नि कपूर्ध सुभो दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां तैतीसवां श्लोक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 नित्याभिजुक्ता योगक्षेम बहाम्य हम गीता नवे अध्याय का बाईसवां श्लोक और अंतिम पूर्ण सरेंडर हो गया जिसका उसके लिए तो फिर अहम तमाम सर्व सारी गीता में केवल एक जगह भगवान ने चैलेंज किया है कौन थे प्रति ही न मैं भक्त प्रणस्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता चैलेंज है ये नहीं कहा न ज्ञानी प्रणस्यति न कर्मी प्रणस्यति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 दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का वेदांत सूत्र इसके भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है तद हेतु के नज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवि तुम रहती भगवान की कृपा से जो ज्ञान होगा उसी से मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता शंकराचार्य ने बड़े जोर से कहा धन्यो हम कृतिकृत्यो हम विमुक्तो हम भवक ग्रह अरे मैं धन्य हो गया कृत हो गया और संसार के बंधन से मुक्त हो गया नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णों हम पूर्ण पूर्णो हो गया मैं कैसे हो गए जी तद अनुग्रह हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से हुआ हूं हा कृपा से अपनी कमाई से आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता क्यों कल बताएंगे लाडली लाल की